धर से तो कृष्ण सामने आके खड़े हो गए और क्या देखते हैं उत्पंक श्री कृष्ण के रोम रोम में कोटी कोटी ब्रह्मांड है बना जाके रोम रोम ब्रह्मांड ब्रह्मांडा जस रोमकूपे सुंत तो अनंतानि ब्रह्मांडा प्रज्वलंत नारायण का वर्णन महानारायण उपनिषद में है नारायण हाथ भर के नहीं होते साढ़े तीन हाथ के नहीं होते जस्य रोमकूपेश जिनके रोए के एक, एक एक छेद में है ना कोट कोटि ब्रह्मांड समाये हुए हैं वो नारायण है। कृष्ण खड़े हो गए बोले उत्तं अठारह अक्षौणी सेना नष्ट हो गई तब तो तुम आके गुस्सा करते हो हमारे ऊपर और जरा देखो हमारे शरीर में एक साथ करोड़ों ब्रह्मांड नए पैदा हो रहे हैं और करोड़ों ब्रह्मांड नए नष्ट हो रहे हैं ये जो करोड़ों ब्रह्मांड नष्ट हो रहे हैं इनके लिए तुम गुस्सा क्यों नहीं करते हमारे ऊपर हैं है? अरे मैं ही रुद्र हूं भाई महारुद्र बोला महाप्रलय मैं करता हूं सब तुम साफ क्यों नहीं देते अठारह क्षावणी से बड़ी ममता नारायण उत्तंख बोले कि माफ करो बाबा है ना ये देखो अर्जुन को भी शंका हो गई थी कि बड़े लोग मर जाएंगे देख चा, चा, है? क्या द्रोणंंच जयदान्या मया हतान त्व जय मां यथिष्ठा युद्धस्व जेता सपना सब पहले से मरे हुए निमित्त मात्र भव सब्द साचिन ये जो जिंदा दिखते हैं ये भी माया है और जो मुर्दा दिखते हैं ये भी माया है ये परमात्मा के स्वरूप में अनहुई जो वस्तु हुई मालूम पड़ती है ये जादू का खेल ही यही है कि चीज जैसी न हो वैसी जादू में करके दिखा दिया जाए चीज जो न हुई हो वो जादू के खेल में दिखा दिया जाए ये माया परब्रह्म परमात्मा में माया है ये कहने का अभिप्राय है अनहुई सृष्टि का भाषणा तो आपको पहले ही सुनाया कि अधिष्ठान में देखते हैं तो अधिष्ठान विकारी नहीं होता उसमें तो दृष्टि से सृष्टि आई आरोपित हुई और दृष्टा को देखते हैं तो वो भी विकारी नहीं होता वो भी सृष्टि के रूप में परिणाम नहीं होता तो सृष्टि का कारण न अधिष्ठान है और न तो सृष्टि का कारण दृष्टा है अच्छा फिर दोनों को देखते हैं तो दोनों देशकाल वस्तु से अपरिच्छिन्न दोनों सजातीय विजातीय वस्तु स्वगत भेद से रहित तो दोनों दो कहा है एक है तो एक में ये सृष्टि कहाँ से आई इस अखंड अद्वय तत्व में ये सृष्टि कहाँ से आई तो न दृष्टा का विकार है न अधिष्ठान का विकार है और द्रष्टा अधिष्ठान दोनों का एक लक्षण है अधिष्ठान चेतन है और चेतन सत है अधिष्ठान है तो उसमें ये जो सृष्टि भाष रही है ये एक ऐसी जगह पर भाष रही है जहा ये नहीं हो सकती एक ऐसे काल में भास रही है जिसमें यह नहीं हो सकती एक ऐसी सत्ता में भास रही है जिसमें यह नहीं हो सकती एक ऐसे चैतन्य में भास रही है जिसमें यह नहीं हो सकती तो इसका नतीजा बड़ा बढ़िया निकला ना क्या निकला कि ब्राह्मण ब्रह्म ब्रह्म में ब्रह्म ही है जिसमें है वो भी ब्रह्म जो है वो भी ब्रह्म जो देखता है वो भी ब्रह्म जो देखा जाता है वो भी ब्रह्म इसका अर्थ हुआ कि राग द्वेष, ईर्ष्या है ना अविद्या कलुष नाय कहा ये जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख व्यवहार में परमार्थ में न जीवन मुक्ति न विदे मुक्ति न सद्यो मुक्ति न क्रम मुक्ति परमार्थ में सद्यो मुक्ति भी नहीं है वो तो, क्रम मुक्ति की तो चर्चा ही छोड़ दो परमार्थ में न जीवन मुक्ति है न विदेह मुक्ति है एक बार मैंने उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा कि महाराज जीवन मुक्ति अच्छी है कि विदेह मुक्ति तो बोले कि दोनों की कल्पना ही मंगल है है दोनों की कल्पना ही ये तो जो लोग संसार में बंध गए हैं उनको छुड़ाने की दृष्टि से मुक्ति की कल्पना की हुई है ये परमार्थ सत्य नहीं है तो अजायमानो बहुधा माया जायते तो सहा अजाय बहुधा ये सृष्टि श्रुति की संगति लगाने के लिए वेद में अप्रामायण या पात न हो जाए ना नाराण बहुधा माया जायते तो सहा परमात्मा कैसा बोले अजायमान जायमान नहीं जात नहीं जनिष्यमान नहीं और जायमान नहीं हो ये अजायमान शब्द जो है ना ये एक एक नजर से इस शब्द को देख के इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा जायमान शब्द होता है वर्तमान के अर्थ में जायते जायमान हा इस समय जो पैदा हो रहा है उसको बोलते हैं जायमान अजायमान का क्या अर्थ हुआ कि जो इस समय पैदा नहीं हो रहा है इसका हुआ अर्थ अजात माने पहले भी पैदा नहीं हुआ और आगे का अजनिष्यमान आगे भी पैदा नहीं होगा तो अजायमान पद जो है वो अजात का और अजनिष्यमान का उपलक्षण है संकेत है अजायमान इस समय जो मालूम पड़ता है क्या मालूम पड़ता है मालूम पड़ता है हम बैठे हुए हैं मालूम पड़ता है हम सुन रहे हैं मालूम पड़ता है हम बोल रहे हैं मालूम पड़ता है हम सोच रहे हैं तो देखो सोचते जा रहे हैं है ना काल में व्याप्त हो रहे हैं ना सोचते जा रहे हैं बैठे हुए हैं माने पूर्व क्षण में भी बैठे थे अभी बैठे हैं आगे भी बैठे रहे बैठे हुए हैं सुनते जा रहे हैं सुन रहे हैं नहीं सुनते जा रहे हैं ये जो प्रवाह मालूम पड़ता है ना प्रवाह ये स्वप्न की त्रिकुटी के समान बिल्कुल मिथ्या है ये जो कट्टर वेदांती होते हैं ना माने वेदांत का जो कट्टर वेदांति का अर्थ यह वेदांत का जो तत्व है उसको समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं एक बार सत्संग में ये प्रश्न उठा कि आपको ये बात मैं बिल्कुल नमूने के लिए बताता हूं कि आप जैसा वेदांत पढ़ते हैं और जैसा सुनते हैं जैसा विचार करते हैं उसमें ये बात आती है कि नहीं आते हैं हमें बिल्कुल याद है कि कौन कौन सज्जन थे बाबा जी महाराज से पूछते थे उन्होंने कहा महाराज ये जो सुषुप्ति की स्मृति होती है ये कैसे होती है क्योंकि सुषुप्ति में ज्ञाता तो है नहीं है? साक्षी को स्मृति होती है यदि ये मानो तो साक्षी में यदि स्मृति का आरोप करोगे तो साक्षी धर्मवान हो जाएगा संस्कारवान हो जाएगा फिर उसका जन्म मरण मानना पड़ेगा इस समय जो हमको याद आती है कि हम रात को सोए थे और फिर अगली रात को सोएंगे ये भी तो कल्पना होती है ना अले स्वप्न की स्मृति होती है कि हमने रात में स्वप्न देखा तो ये किसको होती है वहां नारायण अंत करणावच्छिन्न शुद्ध चैतन्य जो है प्रमा का उसको तो स्मृति हो नहीं सकती द्रष्टा को स्मृति होती नहीं साक्षी को स्मृति होती नहीं और उसके सिवाय स्मरण करने वाला वहां और कोई था नहीं हैं, बुद्धि सो गई थी तो इस समय जो सुषुप्ति की स्मृति हो रही है वो किसको अभिप्राय क्या है हैं, इस समय स्मृति हो रही है और साक्षी को हो रही है यदि ऐसा मानो तो साक्षी जन्म मरण से कभी मुक्त नहीं होगा यदि साक्षी को स्मृति हो रही है तो स्मृति तो उसका धर्म हो गया अलग ही रहेगी और यदि कहो कि साक्षी के सिवाय और कोई था जिसको स्मरण हो रहा है तो वो हुआ जीव है और बुद्धि के सो जाने पर भी उसकी निवृत्ति नहीं हुई तो वो भी जन्म मरण से कभी मुक्त नहीं होगा तो उड़िया बाबा अब देखो ये आपको इसलिए बताते हैं कि वेदांत का विचार जो लोग एकांत में बैठ के करते हैं सत्संग में बैठ के करते हैं है ना उनकी बुद्धि का कैसे काम करती है और वो कैसे सोचते हैं उड़िया बाबा जी महाराज ने इसका क्या उत्तर दिया बोले इस समय जो सुषुप्ति का स्मरण हो रहा है या स्वप्न का स्मरण हो रहा है ये नवीन त्रिपुटी है ये अनुभूत सुसुप्ति का स्मरण नहीं है कल्पित सुसुप्ति का स्मरण है ना ना। माने सुसुप्ति न कभी हुई और न आगे कभी होगी इस समय ही अंतकरण में यह कल्पना हो रही है कि कोई सुसुप्ति हुई थी जैसे स्वप्न में है ना ये उम्र आवे ये ख्याल आवे स्वप्न में ऐसा अनुभव होवे कि हमारी उम्र 30 वर्ष की हुई और हर वर्ष में तीन रातें हुई और हर तीन सौ रातों में मैंने शयन किया तो स्वप्न में जो ये हर वर्ष तीन सौ रातों में सोना और 30 वर्ष तक लगातार सोना ये जो स्वप्न में स्मरण होगा वो स्मरण सच्चा है कि झूठा बिल्कुल झूठा न वहाँ 30 वर्ष है न हर वर्ष में तीन सौ साठ रात है जैसे बिल्कुल कल्पनात्मक त्रिपुटी स्वप्न में उदय होती है कि हम तीस बरस से सोते जागते आ रहे हैं हैं वैसे इस समय ये बिल्कुल कल्पनात्मक त्रिपुटी जागृत जागृत जागृत स्वप्न इसको कहो है ना इस जागृत अवस्था की ये बिल्कुल अनुभूत अन अनुभूत स्वतंत्र त्रिपुटी है कि मैं स्मरण करने वाला हूँ और स्मरण हो रहा है और रात को मैंने निद्रा का अनुभव किया था रात्रि में निद्रा थी इस समय स्मृति है और मैं स्मरण करने वाला हूँ ये बिल्कुल स्वतंत्र त्रिपुटी है एक प्रश्नोत्तर आपको इसलिए सुनाया कि नारा है आप भी तो विचार चंद्रोदय पढ़ते होंगे ना विचार सागर पढ़ते होंगे पंचदशी पढ़ते होंगे महात्माओं के पास बैठ करके जो वेदांत का सत्संग होता है वो किस ढंग का होता है उसका नमूना बताने के लिए आपकी बुद्धि वेदांत विचार में कितना प्रवेश करती है देखो इसका नतीजा ये है नाराण जो जायमान नहीं है वो जात भी नहीं है और जो जात नहीं है वो जनिष्यमान भी नहीं है इसलिए अजायमानो बहुधा परमात्मा जो देखो ये जगत जो है ये भी जायमान नहीं है जीव भी जायमान नहीं है ईश्वर भी जायमान नहीं है और तीनों की कल्पना जिसमें होती है इस कल्पना का साक्षी प्रत्यक्ष चैतन्यभिन्न ब्रह्म तत्व वो भी जायमान नहीं है तो अजा मानो बहुधा फिर बोले कि तुम्हारी सृष्टि श्रुति का क्या होगा तुम्हारा वो वेद वेदांत तो जिसमें यथो वाइमानी भूता जेन जाता जीवंती ज प्रयती उनका क्या जन्माद्य से अहम प्रभावो प्रभव सर्वं प्रवर्तते सब उपनिषदों की व्याख्या में ब्र शंकराचार्य संगति लगाते हैं कि सृष्टि पर ब्रह्म परमात्मा से हुई ब्रह्म सूत्रों के भाष्य में संगति लगाते हैं कि सृष्टि परमात्मा से हुई गीता के भाष्य में संगति लगाते हैं कि सृष्टि का कारण परमात्मा है और ये क्या तो बोले बस परमात्मा का स्वरूप जो है वो अजात है अजात नहीं बोलते वेदांत में बोला ये मैं एक एक डिग्री नीचे उतर के परमात्मा को अजात बोलता हूं बोला अजातत्वोपलक्षित तो जातत्व भास भासमान जगत जीव ईश्वर और अजातत्व भाष मान इनका अनिर्वचनीय कल्पित कारण है और उस अजातत्व से अव्याकृतात्मा से उपलक्षित संकेतित जो विशुद्ध अविनाशी परिपूर्ण प्रत्यय चैतन्यभिन्न अद्वय तत्व उसको अज कल्पित संवृत्तिया परमाथेन नाप्यजहा जिसको कल्पित संवृत्ति से अज कहते हैं बोले उसमें सृष्टि श्रुति की संगति क्या प्रलय श्रुति की संगति क्या स्थिति श्रुति की संगति क्या देखो वहां तो ऐसा वर्णन है।, है आनंदा देव खलानी भूतानि जायन्ते आनंद से साफ की उत्पत्ति हुई है आनंदे ने जाता नहीं आनंद से उत्पन्न होकर के साफ जीवित हैं आनंदम प्रयंती अभिशाम भी शांति साफ के सब आनंद में जाकर के मिल जाते हैं तो जिससे सृष्टि स्थिति प्रलय होता है उसका नाम ब्राह्मण नारायण जिसमें सृष्टि हुई आ, उसी में प्रलय हुआ हैं? और है और सृष्टि प्रलय दोनों अवस्थाओं से उपलक्षित जो वस्तु है न उसको परमात्मा बोलते हैं ये तो उससे भिन्न सृष्टि नहीं है ये सिद्ध करने के लिए है ब्रह्म का अद्वैत सृष्टि सिद्ध करने के लिए सृष्टि श्रुति है सृष्टि की प्रक्रिया बताने के लिए सृष्टि का काल बताने के लिए सृष्टि का स्थान बताने के लिए यह सृष्टि श्रुति नहीं है सृष्टि तो परमात्मा के अद्वैत को संकेत से बताने के लिए है तो फिर कैसे होता है फिर ये सृष्टि कैसे होती है तो बोले माया है ना माया जायते थे तो सर ये तो जिसके दिमाग में सृष्टि घुस गई है ना जो देहाभिमानी है जिसके दिमाग में सृष्टि घुस गई है उसके दिमाग में से सृष्टि को निकाल करके ब्रह्म को भरने के लिए ये महात्मा लोग जो हैं, ये जुक्ति करते हैं ब्रह्म को भरने के लिए कोई युक्ति नहीं करनी पड़ती हो ना आकाश को भरने के लिए कोई युक्ति थोड़ी करनी पड़ती है वो तो जो दूसरी चीजें भरी मालूम पड़ती है उनको निकाल देने से जो स्वतः सिद्ध वस्तु है वो ज्यों की त्यों है तो अजाय मानो बहुधा मायाया जायते तुसहा अजाय मानो बहुधा बिजायते ये जो श्रुति है इसका अर्थ है माया से उत्पन्न होना माने कुछ ना होना एक बार नारद जी महाभारत में कटाइए नारद जी भगवान के सामने खड़े हो गए बोले महाराज आप दर्शन दो अपना हमको बोले अरे कर तो रहे दर्शन और क्या करेगे करोगे कर तो रहे वो दर्शन एक महात्मा के पास गए तो महात्मा ने पूछा कैसे आए भाई बोले महाराज आपका दर्शन करने आए बोले हो गया आपका दर्शन हड्डी मांस मांस्याम का दर्शन करके हमारा दर्शन हो गया अरे तू आपका दर्शन कर आपका अपने आपा को देखेगा तब मुझे देखेगा है न अपने आपा को तो देखा नहीं दूसरे को देखने चला तो तू भी हड्डी मांस और दूसरे को भी हड्डी मांस मानता है नारायण ने फटकार दिया नारद को क्यों नारद तुम मानते हो कि मैंने भगवान का दर्शन कर लिया परमात्मा का ये महाभारत में कथा आयो माया ये मया सृष्टा यनम पश्यसी नारद सर्वभूत गुणम नमाम द्रष्टुमिहासी नारद जो तुम मुझे देख रहे हो ये तो मेरी माया है क्योंकि देखो ये शब्द मेरे ये स्पर्श मेरा ये रूप मेरा ये रस मेरा ये गंध मेरा ये जो तुम देख रहे हो ये तो भूतों के गुण हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये तो भूते भूतों के गुण हैं यदि इनके सहित तुम मुझे देखते हो तो माया देख रहे हो मुझे नहीं देख रहे हो है ना नारद ने कहा महाराज फिर वही दिखाओ ना तो बोले तब तो उसको देखने के लिए आंख खोलने की जरूरत थोड़ी है तुम अपने को ही देख लो है ना ना है? तुम अपने को देख लो मैं दिख जाऊंगा यही तो शर्त है महात्मा से किसी ने पूछा ईश्वर कैसा महात्मा बोला तू जैसा ये माया जाए थे तु सहा अजायमान होना और बहुधा जन्म लेना ये एक साथ नहीं हो सकता अग्नि ठंडी भी हो और गर्म भी हो ऐसा नहीं हो सकता और ये जो आत्मा के एकत्व का दर्शन है यह श्रुतियों का परम तात्पर्य है और इसके ज्ञान में प्रयोजन है ये बताया प्रयोजन क्या है ना ये स्व पर जो भेद है ना चाहे आप कितने बड़े पैमाने पर इसको रखते हो ना राष्ट्रवादी जो है वो राष्ट्र के पैमाने पर स्व का भेद रखते हैं और जातिवादी जाति के पैमाने पर ये परिवार दृष्टि जब बढ़ी ना अब आजकल तो अपने बूढ़े माँ बाप हो ना तो कहना पड़ता है कि हमारे परिवार से बाहर हैं मतलब भाई को भी कहना पड़ता है परिवार से बाहर है नहीं तो महाराज इनकम टैक्स ज्यादा लगता है जान बुझा <laughs> टैक्स के से बचने के लिए है ना यहाँ तक हम तो पति पत्नी के बारे में भी जानते हैं कि दोनों अपने को हैं एक में एक साथ रहते हैं बोला बच्चे भी होते हैं परंतु कहते हैं हम लोग अलग अलग रहते हैं हमारा बंटवारा हो गया यह, है है ना अदालती ढंग से कानूनी ढंग से वो अलग है तो परिवार की दृष्टि से जब देखें तो अपना परिवार सुन ब्राह्मण परिवार हिंदू परिवार है हिंदू परिवार भी है मनुष्य परिवार कितना बड़ा हुआ लेकिन ईश्वर से छोटा है क्या ये आते क्योंकि ईश्वर में केवल मनुष्य ही तो नहीं रहता ईश्वर में तो सब प्राणी रहते हैं अच्छा प्राणी परिवार कर दो तब भी ईश्वर से छोटा रहा कि नहीं क्योंकि ईश्वर में तो जड़ भी है ना तो आपकी दृष्टि को कितना उदार बनाया हो यह परिवार पारिवारिक दृष्टि का विकास जो है ये मानवता तक अथवा प्राणित्व पर्यंत है ना अच्छा। पहुंचता है बोले भाई हमारा मोहल्ला अरे जरा बढ़ाओ दो क्या मोहल्ले में फंसे हो कैसा शहर हमारा पक्षपाती तो है तो बोले नहीं महाराष्ट्र कह रहे नहीं सारा देश कह कह राष्ट्र, बोले नहीं एशिया महाद्वीप, कह राष्ट्र, तो बोले नहीं नहीं ये सारी पृथ्वी हमारी है ईश्वर से अभी छोटा है कि बड़ा हो गया देखो अभी एक एक समझौता हो रहा है अंतरराष्ट्रीय क्या समझौता हो रहा है कि चंद्रमा पर जब हम दोनों पहुंचे या मंगल पर पहुंचे तो हा युद्ध के लिए उसका उपयोग न करें है ना क्योंकि मंगल दूसरा है पृथ्वी ग्रह दूसरा है मंगल ग्रह दूसरा है ना। पर ईश्वर ग्रह कैसा है मंगल ग्रह का ईश्वर और पृथ्वी ग्रह का ईश्वर दो है कि नहीं एकत्व का कितना बड़ा आधार है ये इस ईश्वर को छोड़ देना माने और एकता की नींव को एकता की नींव को काट देना तो स्व पर का भेदा हुआ एक भौगोलिक दृष्टि से पृथ्वी अपना ब्रह्मांड है ना सौर मंडल मंगल ग्रह चंद्र ग्रह पृथ्वी ग्रह छोटे छोटे तो बाबा ईश्वर ग्रह तो इससे बहुत बड़ा है तो एक पारिवारिक दृष्टि का विकास एक भौगोलिक दृष्टि का विकास बोले हमारी संस्कृति तो कितनी बड़ी बोले दो सौ की बोले दो हजार वर्ष नहीं नहीं हिंदू संस्कृति तो लाखों बरस की है अब महाराज इतिहास जो लिखवाया ना ये राष्ट्र संघ ने इतिहास लिखवाया हाँ। उसमें ऋग्वेद को एक हजार बरस का लिखा है और पाकिस्तान को पांच हजार बरस का तो हाँ इसके लिए लोकसभा में वाद विवाद हुआ हो कि क्या क्या लिखा गया है तो ये संस्कृति 200 सौ बरस की पांच बरस की है ना तेरहवीं शताब्दी में है ना को, कोई कोई है ना ते, तेरह बर, सौ वर्ष की चौदह सौ वर्ष की हो गई तो कोई उन्नीस सौ बीस सौ बर्स की हो गई कोई पांच हजार बरस की हो गई नारायण कहो है ना ये संस्कृति का भी तो घेरा होता है ना हमारी संस्कृति रहे तुम्हारी ना रहे, ना रहे है ना, पर ईश्वर से छोटी है कि नहीं देखो ईश्वर में संस्कृति पैदा हुई और नष्ट हुई ईश्वर में भूगोल पैदा हुए और नष्ट हुए ईश्वर में मानवता पैदा हुई और नष्ट हुई यदि सबकी सृष्टि और स्थिति में और प्रलय में एक रस रहने वाले ईश्वर को तुम पकड़ो तो कोई अंतरराष्ट्रीय अंतर्ग्रही अंत्रह्मांडीय अंत प्रांतीय अंतर जातीय अंतर, अंतर, अंतर, अंतर, जाती, अंतर संप्रदायीय है ना समझौता करने की जरूरत ही न पड़े एक ईश्वर सब में त्र को मोहा कह शोक एकत्व मनु अनुपश्यता बड़ी उदार दृष्टि हो उदात उदार के साथ साथ उदात्त भी पूर्ण दृष्टि से देखो एक आत्मा सब में भरपूर है अब हों का बैर करो एक काष्ट जिब्बा स्वामी थे तो उनका पद है मत बादिन सो हिंदू से मुसलमान से सिख से सबसे का अपने अपने इष्ट देव को व्यापक मानत हो कि नहीं जो तुम व्यापक ना ही मानत जीव दशा रही सबके घट में साईं रमता कटुक बचन मत बोल रहे तो घट में नहीं घट भी साईं है आश्चर्य तो ये है कि केवल घट में साईं नहीं है घट भी साई है और घट में भी साई है श्री जो विशिष्टाद्वैत संप्रदाय है तो विशिष्टाद्वैत संप्रदाय है कहने में तो केवल वैष्णवों का ही आता है नाम तो उसी कर लिया जाता है लेकिन साक्तों का भी विशिष्टाद्वैत है गणपत्यों का भी विशिष्टाद्वैत है शैवों का भी विशिष्टाद्वैत है सौरों का भी विशिष्टाद्वैत है अपना अपना विशिष्टाद्वैत सबका है उसमें ऐसा मानते हैं कि जैसे ये शरीर है ना तो इसमें शरीरी जीव है फिर जीव शरीर है और ईश्वर शरीरी है मतलब तो एक, एक शरीर और शरीरी जीव और जीव शरीर और ईश्वर शरीरी और तीनों माने ईश्वर जीव और शरीर ये तीनों ब्रह्म ये तीनों ब्रह्म चिद चिद विशिष्ट चैतन्य जो है का वो ब्रह्म रहा है। कहने का अभिप्राय क्या हुआ कब कहा राग कहां द्वेष, कहां बंध कहा मोक्ष तौह कोक एकत्व मनुपश्यता एकत्व दर्शन की प्रशंसा है कि एकत्व दर्शन से शोक मोह की निवृत्ति हो जाती है यह प्रशंसा है और निंदा क्या है कम्यु समृत्यु मापनोति जो यह नाने वश्यती नाना देखोगे तो मौत के बाद मौत मौत के बाद मौत लो तो उसकी निंदा है तो हमारे वेद शास्त्र का जो अभिप्राय है जो महापुरुषों का अनुभव है जो परमार्थ सत्य है वो क्या बात है तो बोले कि यही बात है कि एक परमात्मा के सिवाय और कोई भाजी वस्तु नहीं है न खुदा न बंदा था मुझे मालूम न था बोलते है ना दोनों इलत से जुदा था मुझे मालूम नच्छा आप कल सुनाएंगे मानो बहुत ज्यो का त्यों रहता हुआ ही माया से अनेक रूप दिखाई पड़ता है अजाय मानो बौधा माया जायते ते वो सृष्टि के रूप में उत्पन्न नहीं होता सृष्टि के रूप में मालूम पड़ता है सद इसको बोलते हैं सद वस्तु तो सत्य काल के प्रभाव से अछूती सत्यब्द का अर्थ है काल के प्रभाव से अछूती इसमें काल, इस काल मालूम पड़ता रहता है जैसे सपने में काल मालूम पड़ता है ना घंटा हुआ दो घंटा हुआ एक दिन हुआ दो दिन हुआ तीन दो दिन हुआ लेकिन स्वप्न का दृष्टा स्वप्न में प्रतीयमान काल से बिल्कुल अछूता रहता है सपने में कोई अस्सी बरस का हो जाए तो जागृत में वो अस्सी वर्ष का नहीं होता है तो इसी प्रकार ये सृष्टि और अंत वाला सत मालूम पड़ता है परंतु सृष्टि और प्रलय वाला सत है नहीं किसी को माया बोलते हैं जीवन मुक्त महापुरुषों का एक बहुत बढ़िया दृष्टिकोण है वो आपको बताते हैं सृष्टि उतनी है जितनी मालूम पड़ती है जितनी इस समय मालूम पड़ती चल रही है तो प्रेम कुटी में प्रवचन कर रहा है कहीं से आके बैठे हैं सो नहीं है ना कहीं जाएंगे सो नहीं वो तो कल्पित है जहां से आए हैं सो कल्पित है और जहां जाएंगे सो भी कल्पित है आना तो हो गया आप उसको दोहरा नहीं सकते और जाना अपने हाथ में है नहीं और जितनी मालूम पड़ती है उतनी राश चल चल रही है और हम जो कहते ये वेदांति तो ऐसे कट्टर हैं आ, कट के तरह, उसको कट्टर मान बिना कटे जो करे न तो उसको कट्टर बसने कट जाए तब करे दूसरा कोई टारे तो टारे खुद नहीं करे तो इतने कट्टर हैं वेदांती कि ये परोक्ष सत्ता और अज्ञात सत्ता नाम की चीज को स्वीकार ही नहीं करते ये जिस ग्रंथ की मैं आपको कथा सुना रहा हूं इस ग्रंथ में अज्ञात सत्ता स्वीकार नहीं की जाती हमको जितना जैसा जो मालूम पड़ रहा है बस उतना ही है हे नारायण, हा किसी का बाप मर गया हो है ना वो झूठी बात है बोला और किसी के बेटा होने वाला हो तो वो भी झूठी बात है अरे इस समय तुम हो इससे बढ़ के न बाप ना इससे बढ़ के बेटा सबसे बड़ी चीज ये है कि इस समय तुम हो है ना? और अपने प्यारे हो और तुम्हें मालूम पड़ रहा है सब मालूम पड़ रहा है तुमको तो। देह भी मालूम पड़ रहा है मन भी मालूम पड़ रहा है ए, एक सीधी सादी बात ये कि जैसे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तीन शरीर मानते हैं ना तो स्थूल शरीर जो है वो तो द्रव्यात्मक होता है आप जानते हैं और सूक्ष्म शरीर वासनात्मक होता है ये भी आप जानते हैं और कारण शरीर अज्ञानात्मक होता है उसमें माने कारण शरीर मैटर नहीं है ये आप समझ रहे हैं सूक्ष्म शरीर में तो वासना होने के कारण वासना का आश्रय भूत सूक्ष्म द्रव्य वहां मौजूद है वासना तो आखिर शून्य में तो नहीं रहती, नहीं रहती ना वासना वासना तो कहीं रहती है वहां से उभरती है तो वासना तो सूक्ष्म द्रव्य में रहती है इसलिए सूक्ष्म शरीर तो असल में द्रव्यात्मक ही है रहा। वो तो द्रव्य का ये एक भेद स्थूल है एक भेद सूक्ष्म है तो स्थूल शरीर तो मरने पर नष्ट हो जाता है ऐसा बोलते हैं और सूक्ष्म द्रव्य जो है वो मरने पर नष्ट नहीं होता ऐसा बोलते हैं और सूक्ष्म द्रव्य की आश्रित बासना होती है और आत्मा जो है वो साक्षी अधिष्ठान असंग होता है हम आपको कहानी की तरह ये बात बताते हैं कि कारण नाम का कोई पदार्थ विशेष नहीं है अज्ञान नाम अज्ञान अथवा कारण शरीर नाम का कोई मैटर नहीं है ये कारण शरीर को वस्तु मानने वाले जोगी होते हैं कारण शरीर को वस्तु मानने वाले सांख्यवादी होते हैं कारण शरीर को वस्तु मानने वाले बौद्ध होते हैं पुनर्जन्म होता है ना उनके वेदांति जो हैं ये कहते हैं कि अपने को न जानना अज्ञान है तो इससे हमने क्या किया कि अपने साथ सूक्ष्म शरीर को मान लिया अपने को नहीं जाना और सूक्ष्म शरीर से तादाद में अपन्न होकर के सूक्ष्म शरीर को अपने साथ मान लिया और यदि अपने को जान जाएंगे तो क्या हो, क्या होगा ये सूक्ष्म शरीर को अपने साथ न मान के देह के साथ मानेंगे ये देखो विवेक का फल देखता अन्न से मन बना है और मन से अन्न बना है माने मन से देह बना है अन्न बना देह बना एक ही बात है इनमें परस्पर कार्य कारण भाव का निरूपण कोई नहीं कर सकता है कि कौन कार्य है कौन कारण है बिना अन्न के मन नहीं बन सकता और बिना मन के अन्न नहीं बन सकता जैसा अन्न वैसा मन जिसका चून उसका हैं? और जैसा अन्न वैसा मन तो तत्वज्ञ पुरुष जो है माने अपने को जो जान लेता है उसके अज्ञान की निवृत्ति हो गई अज्ञान की निवृत्ति हो गई माने सूक्ष्म देश स्थल देह के साथ है ना ईश्वर सृष्टि के साथ जो अपना संबंध है आम मम वो कट गया और अधिष्ठान से एकता का ज्ञान हो गया तो ये जो फुरपुराने वाले मणि हैं वो स्थूल देह में चले गए हो तो इसी से कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष का जब शरीर छूटेगा तो स्थूल देह के साथ उसका सूक्ष्म देह भी तत्काल ही छूट जाएगा दोनों एक साथ भस्म होंगे और अज्ञानी पुरुष का शरीर जो है वो स्थूल शरीर भस्म होता है और सूक्ष्म शरीर भस्म नहीं होता क्यों नहीं होता कि सूक्ष्म शरीर को उसने आत्मा के साथ जोड़ लिया और इसने सूक्ष्म शरीर को देह में फेंक दिया और देह को पंचभूत में फेंक दिया और पंचभूत को माया में फेंक दिया है ना और माया तो जादू का खेल है ये तो कुछ होता नहीं तो तो ये बात ध्यान में देने लायक है कि ज्ञानी भी देहधारी है और अज्ञानी भी देहधारी है तो ज्ञानी को ऐसा क्या हो गया कि मरने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता तो ये क्या सूक्ष्म शरीर ज्ञान होते ही सूक्ष्म शरीर भंग हो गया तो ज्ञान होते ही तो सूक्ष्म शरीर भंग नहीं हुआ वो तो दिखाई पड़ता है प्रतीत होता है जीवन मुक्त का जीवन होता है और उसकी इच्छाएं होती हैं उसकी बोलन होती है उसके विचार होते हैं बोले तो होते सब हैं लेकिन जैसा उसका स्थूल शरीर है वैसा ही सूक्ष्म शरीर भी है दोनों प्रतीति मात्र है और दोनों में कोई भेद नहीं है इसलिए दोनों में से जब किसी का नाश होगा अरूप नाश होगा तब देह और सूक्ष्म शरीर दोनों उसके भंग हो जाएंगे क्योंकि ज्ञानी का सूक्ष्म शरीर स्थूल देह से जुदा नहीं है और अज्ञानी लोग सूक्ष्म शरीर और आत्मा इन दोनों को एक में कर लेते हैं यही इस कहानी का अंत है कि सूक्ष्म शरीर को डालता श्रीमद् भागवत में एक बड़ा बढ़िया प्रसंग इसका है क्रम मुक्ति का वर्णन है क्रम मुक्ति का तो वैसे तो मुक्ति तो ये कई होती है यदि मुक्ति सद्यो मुक्ति एक हो क्रम मुक्ति दूसरी हो जीवन मुक्ति तीसरी हो विदेह मुक्ति चौथी हो है ना सालो के अलग हो स्वामी अलग हो शाहरुख अलग हो सायु अलग हो सारी अलग हो तो मुक्ति ही भेदग्रस्त हो जाएगी और जो भेद जिसमें होता है ना वो तो दृश्य होता है वो विकारी होता है वो जड़ होता है तो ज्ञान हो गया तो जो जो पुराने वाले मनी राम वो जो फूल में चले गए हो तो इसी से कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष का जब शरीर छूटेगा तो फूल देह के साथ उसका सूक्ष्म देह भी तत्काल ही छूट जाएगा दिन एक साथ भत्म होंगे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 यही इस कहानी का अंत है जो तीक्ष्मीर को डाल दो जीवन भागवत में बड़ा बढ़िया प्रसंग इसका है क्रम मुक्ति का वर्णन है क्रम मुक्ति का तो वैसे तो मुक्ति तो एक ही होती है यदि मुक्ति सदे मुक्ति एक हो क्रम मुक्ति दूसरी हो जीव मुक्ति तीसरी हो विदेय मुक्ति चौथी हो है ना सा अलग हो पानी अलग हो चारू अलग हो चायू अलग हो अलग हो तो मुक्ति ही भेदकग्रस्त हो जाएगी और वो भेद जिसमें होता है ना वो तो दृश्य होता है वो विकारी होता है वो जड़ होता है तो मुक्ति भी दृश्य जड़ विकारी हो जाएगी अगर मुक्ति में भेद होगा तो तो मुक्ति में भेद भेद नहीं होता लेकिन समझाने के लिए उसमें भेद की कल्पना करते हैं तो और जैसे बच्चे को आ जाए खाद आ जाए दौड़ आ जाए है न इसके लिए उसको बताते हैं अध्यारोप करते हैं खर्च करते हैं है न अध्यारोप करना माने खर्च करना है खर्च करते हैं क्या तो तुम्हारे जेब में पांच रुपए हैं वो गेब कटोले की कहाँ आए तो कुछ नहीं मिलेगा वो तो उसको सिखाना है इसलिए तुम्हारे जो में पांच हैं ये अध्यारोप करते हैं ये तो इसी अध्यारोप खर्च करने को अध्यारोप अध्यारोह कहते हैं वो तो तो है। उपाधि जो है ना उपाधि वो इल्लस है इल्लत अपने साथ जो इल्लत गुड़ गई उसका नाम उपाधि है अध्यारोह अब so, देखो कैसे करना उसको तो यह सूक्ष्म शरीर को अपने साथ कभी नहीं दे रहा इस तो उदय के साथ जाना चाहता भागवत में जो क्रम मुक्ति का वर्णन है क्या प्रया है उन्होंने ये गेहूल देह को थोड़े सूक्ष्मदेह धारण करो चलो ऊपर सूख गया सूर्य प्रत और सूक्ष्म प्रयोग उसमें वर्णन है कैसे एडी से जो है वो नीचे का आस्थान नीलाधार के पास दबाया जाए और फिर फिर कैसे प्राणवायु को खींचा जाए है न और उसको तो धीरे धीरे नीलाधार के राजस्थान में फिर मणिपुर में फिर अनाहत में फिर विशुद्ध में फिर आज्ञा चित्र में फिर कह स्कार का भोजन करके ऊपर करते रहे स्वर्ग महर जन तपस्थन में समझे और सत्यन में जाके ब्रह्मलोक में जाके अब ब्रह्मलोक में देखो क्या क्या भोग नहीं महाराज वहां है लोक के फर्नीचर जो है ना वो दो नंबर के होते हैं है ना और ब्रह्मलोक के बिल्कुल तो तो एक नंबर के होते हैं अफ्रीका के देश भूता में और अमेरिका के देश पेरिस्ट के भूता में जितना फर्क होता है ना इतना तो है लोक और स्वर्ग लोक के देश भूता में फर्क और लोक और स्वर्ग लोक में जैसा अंतर है वैसे ही अंतर स्वर्ग लोक और ब्रह्म लोक में है अब ब्रह्म लोक में महाराज बिना इच्छा के ही भोग उपस्थित होते हैं स्वर्ग में इच्छा करने पर लोग उपस्थित होते हैं और ब्रह्मलोक में बिना इच्छा के ही लोग उपस्थित होते हैं और स्वर्ग में आसक्ति हो जाती है और ब्रह्मलोक में आसक्ति नहीं होती है स्वर्ग में दुख होता है कहे का ईर्ष्या का स्पर्धा का दोष का नाश का ब्रह्मलोक में जो दोष नहीं होता वो दुख नहीं होता लेकिन भागवत में वर्णन है कि जब ब्रह्मलोक में पहुंच जाए वहाँ कुछ दिन विमान कर रहे है वहाँ ब्रह्मा जी को थोड़े दिन हाथ मिला वहाँ उनके साथ बैठ है सब खेल करे उसके बाद क्या करे कर निर्भया और फिर हिरण गर्भ से ईश्वर से एक होकर के अपने को ब्रह्म जानना ये ब्रह्म होने की प्रक्रिया है तो हर हालत में ये जो सूक्ष्म शरीर है ये तो स्थूल शरीर का साथी है ये तो आत्मा का साथी है ही नहीं मान रखा अपने स्वरूप के अज्ञान से ये मान रखा है कि ये सूक्ष्म शरीर हमारे साथ जुड़ा हुआ है है ना हम जहां जाते हैं वहां सूक्ष्म शरीर जाता है ये बेवकूफी की बात है बोला सूक्ष्म शरीर से दोस्ती करने के कारण सूक्ष्म शरीर में जो कल्पना होती है वो हमें अपनी मालूम पड़ती है ये सूक्ष्म शरीर कहीं जाता आता नहीं बोला ये तो बिलायत नहीं जाता है बोला यहां से बिलायत को देख लेता है वृंदावन नहीं जाता यही वृंदावन की कल्पना कर लेता है इसी प्रकार ये ब्रह्मलोक में भी नहीं जाता ये ब्रह्मलोक में जाने की कल्पना कर लेता है ऐसी प्रकार ये धरती पानी आग हवा कुछ नहीं होता ये सब कल्पना कर लेता है अपने स्वरूप के अज्ञान से ही ये मन की जो कल्पनाएं हैं वो अपने साथ जुड़ती हैं अगर अपने स्वरूप का ज्ञान हो, वे, हो जाए अज्ञान की निवृत्ति हो जाए भ्रांति मिट जाए तो मन की कोई कल्पना अपने साथ नहीं जुड़ती है अजाय मानो बहुधा माया जायते तुसहा